तो आइए ऐसे ही एक विशेष व्यक्तित्व से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नाम है अशोका रॉय जी हाँ अशोका रॉय एक मैजिशियन है और बहुत ही अच्छे जादूगर हैं 40 साल से जादूगरी का काम कर रहे हैं और मनोरंजन भी करते हैं सभी को हंसाते भी हैं बहुत ही अच्छी तरह से उनका ये काम है और बड़े प्यार से वो अपने काम को करते हैं अपने काम को करने में उन्हें बहुत खुशी होती है वो एन्जॉय करते हैं अपने जॉब को तो आइए अशोका राय जी से आपकी बात कराता हूँ आपसे सीधे मुलाकात होगी अभी अगली आवाज़ उनकी होगी आप सभी की तरफ से अशोका राय जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति जादू की दुनिया अजीब है कैसे जादू होता है संस्कृत प्लस बिजनेस मैनेजमेंट जॉब के साथ आई वो ऑफिसर भी जी एस ओस गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर मार्केटिंग ऑफिसर सर के साथ मैंने जादू की दुनिया बसाई जादू कैसे होता है उस जादू सिखाने का हम तरीका भी दिखाया जादू का हम अकेडमी हम चला रहे हैं मैजिक मैजिक और मैजिक सोसाइटी गुर्जर मैजिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी अहमदाबाद इंडिया जिसमें हमारा ग्रेट मैजिशन कैलाश सा प्रेसिडेंट है मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जादू की कला विज्ञान के नाते में पूरा साइंस है कोई तंत्र मंत्र नहीं है कोई मल्ली विद्या नहीं है हाथ की सफाई कला विज्ञान से इस कला जुड़ी हुई है अशोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं वो भी जादू को देखा होगा कहीं ना कहीं क्योंकि हर व्यक्ति को जादू पसंद आता है और जादू का खेल हमेशा देखा जाता है ब, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है बड़ों को भी उतना ही अच्छा लगता है जादू सभी को अच्छा लगता है अच्छा जैसे आपने कहा कि आप महाविद्यालय के जो है जादू सिखाने वाली जो विद्यालय है भारतीय जादू विद उसके आप एक्स चेयरमैन हैं तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं जब भी किसी चीज को सीखना होता है तो जादू भी क्या सीखा जा सकता है जादू में मैथ्स और साइंस काम्बिनेशन कला है विज्ञान भी है और मैथमेटिक्स भी है कुछ ऐसे प्रयोग है जो मैथ्स के आधार पर माइंड रीडिंग के जैसे कहा जाता है कहीं हाथ की सफाई है कहीं विज्ञान के प्रयोग है सभी का कॉम्बिनेशन करके जादू की पूरी माया तैयार होती है अच्छा, अच्छा। उसमें चाहे लड़की को काट दो या रस्सी को काटो अगर सचमुच ऐसे कट जाता है तो माया जा नहीं होती इसे तो कहते केला और उसकी माया जा उसकी इंद्र कहा जाता है जो आप देखते हो होता नहीं है और जो होता है वो आप देख नहीं है पाते हैं वही तो जादू है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से जादू होता है जादू सब कुछ आपके सामने होता है लेकिन रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी आपको जो कुछ दिखाई देता है वहाँ पर आपका मन सोच लगता मन में एक विचार चलता है कि ये कैसा ये कैसा अरे वंडरफुल ये सब चीज़ें आपके मन में उभर कर आता है तो ये सिर्फ़ एक जादूगर की प्रैक्टिस और उसकी समझ और उसकी जो शार्पनेस है उनकी जो स्पीड है वही चीज़ें काम करती हैं लेकिन आप भी चाहें तो सीख सकता है जादू एक विज्ञान जैसे कि अशोका राय बता रहे थे एक विज्ञान है एक साइंस है हाथ की सफाई है चालाकी है लेकिन ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना जरूरी है तभी आप एक व्यक्ति कर सकता है तो अच्छा अशोका राय जी ये बात बताइए कि आपको ये जादू सीखने का शौक कब से रहा हाँ एक्चुअली मेरे फैमिली में कोई जादूगर को को नहीं थी पिताजी भी एम एल भी पी एच डी प्रिंसिपल थे दीदी भी संस्कृत से प्रिंसिपल थी दो बचे सी थे सब पढ़े हुए थे अच्छी तरह से फिर भी केलार के, के आकर्षण में म्यूजिक में से मैजिक में टर्न हुआ केलार और हकाशक के आकर्षण से जादू कैसे, तो हाँ कैसे होता है हमने कई बार केलार का प्रोग्राम देखा अहमदाबाद में आज के हॉल में हमने सोचा कि हवा में लड़की का डर करता है हिप्डाइज करके हम पूछते हैं कैसे होता है इम्पॉसिबल लगता है कि हो सकता है इज पॉसिबल मगर जब जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा संतोष करने के बाद में हम इस दुनिया में कुछ आगे बढ़े और उनकी प्रेरणा से हम आगे बढ़ जादू कैसे होता है हम सिखाना भी शुरू किया और प्रोग्राम करना भी शुरू किया अच्छा, प्रेरणा मिली ये सारी सीखा हमने प्रेरणा हमने जादू की दुनिया में आने की प्रेरणा मिली उनसे अच्छा अच्छा म्यूजिक में से मैजिक में आया अच्छा आप पहले म्यूजिक सीखते थे अच्छा म्यूजिक आप कब से सीखे म्यूजिक मैंने मध्यम तक किया और म्यूजिक में से मैजिक में इस से मैजिक बंगाली और मैं बंगला सीखा था साहित्य के लिए ठाकुर की गीतांजल के आकर्षण से मैंने बंगला सीखा बंगाली सीखा था जाति की दुनिया भी बंगाल से शुरू थी केला भी बंगाल से सीखे हकाशी भी वहीं से सीखे मेरे भी प्रथम गुरु बंगाली उसके बाद इसी दुनिया में हम आगे बढ़ते गए आसाम बंगाल सबके सहायता से हम आगे बढ़ते गए अच्छा। के फंक अभी मैं अहमदाबाद चला रहा हूं हम अहमदाबाद में मैं पार्ली रहता हूं आ, पार्ली बत्तीस पदमावी सोसाइटी पदमावाली नगर सोसाइटी मेरा मोबाइल नंबर है नाइन फोर टू डबल नाइन वन फोर फाइव फोर ज़ीरो अगर आप किसी को भी कुछ ज़्यादा सीखना है उसके बारे में कुछ जान पाना है अगर कोई दिखना हो तो आप ज़रूर हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए हवा में से माता जी का कुमकुम निकले या साईं बाबा की भस्म निकले जिनमें जैसे तिश्र पास हो चमत्कार जैसे रखते मगर तो हम समझाएं कि साधु बा को बना बनाने जाए इसे मैंने डी डी ओ डी कलेक्ट्रेट प्रोग्राम किए जन जागृति के लिए साक्षरता अभियान जन जागृति अभियान के मैंने कई प्रोग्राम किए कि जिससे लोगों में जागृति आ जाए सिफर में से चुंदरी निकले नारा सिर भगवान की मूर्ति निकले कैसे होता है उसमें भी चमत्कार कैसा कुछ नहीं एक्चुअली सिफर की बात क्या है कि सिफर की तीन आँख होती है तीन से एक आँख को खोल दीजिए सोये से उसके अंदर आप चुंदरी डाल दीजिए कंकु ला दिए फिर सिफर तोड़ेंगे तो इसमें से झुंझड़ी या नारा कंकुम निकलेगा जो भी इसी तरह से कई चमक का जिम में से टिशु पास होता है उसमें भी टेक्निक है सचमुच ऐसा होता नहीं है टेक्निक से काम होता है उसको मोड़ देते हैं टिशु को काम होता है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया जैसे कि अंधश्रद्धा जो है लोगों के अंदर जो साधु संत महात्माएँ या फिर जो ऐसे डोंगी बाबाएँ होते हैं वो इस तरह के चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित करते हैं और उनसे बहुत सारे पैसे लूटते हैं और लोगों के पास समझ या ज्ञान नहीं होने के कारण विज्ञान की शक्ति को नहीं जानने के कारण या जो हाथ की सफाई उसको नहीं जानने के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं फंस जाते हैं और कई बार उन्हें लूटा भी जाता है बहुत अच्छी तरह से तगड़ा जो पैसा है उनसे लूटा जाता है बाकी काम कुछ भी उनका होता नहीं तो ऐसे जो चीज़ें हैं अंधश्रद्धा जिसको कहा जाता है ये भी मैजिशियन के माध्यम से अशोका जी ने काफ़ी जन जागृति जो कार्यक्रम है वो उन्होंने किया है और करते रहते हैं आज भी करते रहते हैं तो इससे लोगों में अवेयरनेस आ है, लोगों में एक जागृति आ जाती है ताकि हम आ, कहीं भी फंसे नहीं बाकी मनोरंजन के रूप में हर चीज को देखें और उसका आनंद उठाए जैसा जो चीजें हैं हम उसी को वैस, उसी अनुसार देखें और समझें और आगे बढ़ें ताकि किसी भी व्यक्ति के धोखाबाजी में ना आए हाथ की सफाई में ना आए और अपने आप को लुटानल ये चीज़ें हैं इसीलिए अशोका रॉय जो है इस तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम भी करते रहते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने कहा कि मैं म्यूजिशियन से मैजिशियन बना म्यूज़िक के प्रति लगाव आपका कब से रहा और म्यूज़िक आपने जो सीखा है कहाँ से सीखा और किस तरह से म्यूजिक का जो है आपने अनुभव किया है म्यूजिक में एक्चुअली गांधी महाविद्यालय के से शुरू मैंने किया था मध्यम तक मैंने किया हो वक्त में महसाना था तो वहाँ म्यूजिक के क्लासेस हमने अटेंड भी किए उसमें से म्यूजिक का पूरा आनंद पाया हमने ये संगीत भी एक कला है जैसे जादू एक कला है तो मैजिक और म्यूजिक का जॉइंट हो गया फिर तो एक साथ दो दो कला के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो खुशी आप दूसरे को देंगे भी सही कुछ खुद खुशी पाएंगे भी सही अब अभी रिटायर होने के बाद भी मैं स्पोर्ट्स में भी इतना ही एक्टिव रहा स्विमिंग बोटिंग माउंटेनरिंग ट्रैकिंग सब कैंपो किए हैं हमने आज भी मैं स्विमिंग बाद में जाऊँ योग भी करता हूँ योग के टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स भी हमने की टीचर ट्रेनिंग कोर्स तो आप अगर एक्टिव रहेंगे तो कहीं आप निराश नहीं होंगे आपकी तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी आपका मानसिक ताकत भी, भी बढ़ेगी तो आप बच्चे हो या बड़े कोई भी जादू सीखना चाहे कला सीखना चाहे तो कोई गलत नहीं है अच्छा म्यूज़िक में जैसे कि आपका जो जास्ती जो आकर्षण रहा किस तरह का म्यूज़िक आप ज़्यादातर पसंद करते थे क्लासिकल डिवोशनल या फिर मॉडर्न डिशनलेंटल म्यूजिक पर मैं ज़्यादा मेरा एक्चुअली डिवोशनल uh, में सबसे ज़्यादा जो गीत आपको पसंद है उसको थोड़ा सा गुनगुनाइए इतनी मेरी आवाज़ नहीं है फिर भी एक्चुअली बंगाल की कविता है टागोर की रूफ सागरे डूब दिए छी अरु प्रतन आशा कौड़ी रूफ सागरे डूब दिए छी अड़ू फर्तन आशा कौड़ी घाटे घाटे आर गुरु बना भाषी हमारे जीवन तो, हम रूप के सागर में डुबकी लगा रहे हैं ये टागोर की गीतांजल की कविता में से एक पंक्ति है विपत्ति में रक्षा करो इन मोहरी प्रार्थना विपत्ति में मेरी रक्षा करो मेरी प्रार्थना है विपत्ति में कुर्ती पारी जय विपत्ति में जय पामू इतनी मुझे शक्ति देना भगवान ठाकुर की गीतांजल की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर है चाहे mm -hmm. जिंदगी तो में कहीं भी निराशा नहीं हो यही उसका संदेश है चलिए अशोका राय जी ने बहुत ही अच्छा जो कविता है गीतांजलि से सुनाया हमें रविंद्रनाथ टैकोर जी का लिखा हुआ ये कविता उन्होंने सुनाया है जो उनको मोटिवेशन देता है प्रेरणा देता है कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो मुश्किलों से हमें बचा के आगे बढ़ाओ ये सारी जो बातें हैं उसमें आती हैं तो चलिए ऐसे ही एक बहुत ही सुंदर गीत मैं आपको सुनाना चाहूँगा उसके बाद फिर से हम अशोका राय जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधु वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो विमुख शिखर से धारा धाये राधा हरि सम्मुख लाए सूर्य हरि सावरी Adar e.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 हर बार उनके अंदर जो है सीखने की जिज्ञासा जिज्ञासावृत्ति बनी रही एक जिज्ञासा के कारण वो मैजिशियन भी बने और जो म्यूज़िक में जो उनकी रुचि थी वो भी उन्होंने अच्छी तरह से सीखा और इसके साथ साथ में उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स में भी उनको काफ़ी रुचि रहा फोटोग्राफी में भी काफ़ी रुचि रहा तो वो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से करते रहे और अच्छे अच्छे जगह पे जाके उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है और आज भी लोग उनको याद करते हैं उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तो चलिए आगे बढ़ते हुए अशोका जी एक बात बताइए कि जीवन व्यक्ति का जो है चाहे छोटा हो बड़ा हो अमीर हो गरीब हो सबके पास कुछ ना कुछ ऐसी जो सिचुएशन है कभी धूप कभी चाँव की जो जो जो है सुख दुख आते रहते हैं तो आपके जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष वाला जो समय था था था? वो नर, नर, कब और क्यों पशु के समान है लेकिन घास नहीं खाता है वो पशुओं का सद्भाग्य है वो भी नहीं बचा होता इसे हर मनुष्य को हर व्यक्ति को कुछ न कुछ कला साहित्य या संगीत का रस रख, रखना ही चाहिए जीवन में ताकि आप हमेशा आनंद में रहेंगे खुशी में रहेंगे और दूसरे को भी वही खुशी आनंद और प्यार लुटाते रहेंगे आपका जो संघर्ष का दौर था वो कब था किस वजह से था वो बताइए एक्चुअली संघर्ष में तो एक्चुअली कुछ फ्रैक्चर हो गया था तो उस वक्त तो मुझे हुआ था कि एक पक्ष में चलता हूँ घोड़ी के साथ तो क्या मैं चल पाऊँगा क्या होगा या नहीं होगा क्या होगा तो वही आशा और हिम्मत के साथ जब अच्छा होने के बाद उसके बाद अब कुछ पाँच साल पहले एक बार अक्षिस बैंक ने अहमदाबाद में शीजीडो पर गांधी जयंती के दिन दौड़ने के सीनियर सिटीजन के दौड़ने के हरी भरी लगाए थे स्पर्दा रखा था दो किलोमीटर दौड़ना था मैंने मैंने जब एक हफ्ते पहले फ़ोन करके कहा कि हम कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और आई आई विल गेट फर्स्ट नंबर यू डिसाइड द गोल जीवन में आपको कुछ पाना है दे हो है. तो देकर गोल नक्की करेंगे लक्ष्य नक्की होगा तो आप वहीं पासें आपको फर्स्ट क्लास आना है फर्स्ट क्लास आ सकेंगे डिस्टेंस हमारे पास सकेंगे कहीं भी कुछ भी पाना हो तो, तो वो प्रैक्टिस करके है मैंने एक हफ्ते में हमारे नदी के गार्डन बहुत गार्डन था वहाँ चंद्रनगर के पास वहाँ प्रैक्टिस कर लिया साढ़े किलोमीटर का एक राउंड था मीटर का राउंड था तो पाँच राउंड कर दौड़ना मैंने शुरू कर दिया हफ्ते भर में पांच के छह राउंड तक किया और उसके बाद जब मैं गांधी जयंती के दिन एक्सिस बैंक वहाँ हमारे अहमदाबाद में आ, सीजी रोड के पास है नरवाल सर्कल के पास वहाँ हम पहुँचे देखा कि पूरे अहमदाबाद के की तीन सौ साढ़े लोग बड़मुड़ा और हेड में पहुँच इकट्ठे हो गए मैंने तो सोचा था कि सीनियर सीजन के दौड़ने में कितने होंगे 10 पंद्रह आदमी होंगे फिर मैंने देखा अब शुरू करो जिसको चलना हो चले दौड़ने दौड़ यहाँ से आगे चार सस्ती चार था, एक किलोमीटर जाकर वहाँ से पास लड़के वापस आए कहीं इससे वापस नहीं आ जाए टोकन ले वापस आना है तो हमने शुरू किया हमें आगे बढ़े तो शुरू हुआ तो देखा कि सब चलने वाले ज़्यादा थे जब एक किलोमीटर में पहुँचे तो दस पंद्रह आदमी आ गए और आखिर जो दे मेरा नक्की किया तो आई गॉट फर्स्ट नंबर एक्चुअली आई गॉट फर्स्ट नंबर दे अप्रिसिएटर में लाइक एनीथिंग, थिंग साढ़े चार जगह प्राइज़ दिया सब कुछ किया बहुमान किया तो मैंने हमारे हमारा जितेंद्रढ़िया है प्रेरणा की प्रेरणा का झरना उनकी भी किताब में यही है कि आप ध्येय या लक्ष्य या गोल नक्की कीजिए जीवन में जो भी पाना है पा सकेंगे चाहे धन हो विद्या हो की जो भी पाना है अब प्यार से खुशी से उसे, उसे पा सकेंगे मस्त से डिसाइड योर गोल फॉर योर लाइफ जैसे हम अहमदाबाद जाना है राजकोट जाना है या दिल्ली जाना है तो हम डिसाइड करते हैं तब उस ट्रेन पकड़ कर जब पहुँच सकते हैं वैसे जीवन के में भी जीवन की गति में, में भी जो पाना है उसका ध्येय हमेशा नक्की करो और लक्ष्य पाओ का आगे बढ़ो यही हमारी शुभकामनाएं है <laughs> अशोका जी ने बहुत ही अच्छी बात हमारे सामने उनके जीवन के कुछ खास उदाहरण हमारे सामने उन्होंने शेयर किया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि किस तरह से उनके जीवन में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उनको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा और काफ़ी विचार उनके पास आते रहे लेकिन फिर भी जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया कि ठीक हो जाऊँगा मैं या मेरा जीवन का जो है आगे का जो सोच है वो किस तरह का है ये उन्होंने जब तय किया और डॉक्टर की मदद से और ईश्वर की कृपा से वो जब ठीक हो गए तो फिर से उतने ही जोश और उमंग के साथ अपना कार्य करना शुरू कर दिया और एक कंपटीशन में जब उनको भाग लेना था एक्सीडेंट के बाद ही शायद उनको भाग लेना था और उन्होंने फ़ोन करके ये भी बताया कि मैं फर्स्ट ही आऊँगा करके तो ये जो उनका लक्ष्य था वो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था वही कह रहे थे कि गोल अपना डिसाइड कर लो तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। चाहे किसी भी मुकाम को आपको हासिल करना हो तो पहले नक्की कर लो कि मुझे ये चाहिए जब आपने उस चाहत को समझ लिया तो फिर उसको पाने में आपको देरी नहीं लगता सबसे पहली का सबसे पहला जो काम है हमें उन चीज़ों को जो जो कुछ हमें पाना है उसके बारे में आपके पास पूरी डिटेल हो और उसके लिए पाने की तड़पण आपके पास भरपूर हो नहीं तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आएगी तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें अशोका जी से हो रही हैं और अशोका जी मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी बातें होती हैं अच्छी बुरी आती जाती रहती हैं और हमारे हॉबीज़ हमारे साथ हमेशा रहती हैं तो आपका जो लाइफस्टाइल में खाने पीने का जो सिस्टम है वो कैसा है किस तरह का आहार आप करते हैं मेरे सन और डॉक्टर सभी ऑस्ट्रेलिया है मेलबॉर्न है दिया हमने कोई व्यसन नहीं रखा है चाय बीड़ी पान मसाला गुटखा नथिंग कोई व्यसन अगर नहीं होगा तो आप कहीं भी मुश्किल नहीं लगे सबसे पहले व्यसन मुक्त होना चाहिए ये पहला संदेश और पहली जरूरत है मैं जयपुर मैं जी में ऑफिसर था मेरा जयपुर ट्रांसफर हुआ तीन साल में राजस्थान रहा तो लोग वहाँ घूमने आते थे तो ड्रिंक्स वगैरह एन्जॉय करते थे मैं वहाँ के फाइव स्टार होटल के प्रोग्राम किए अशोक आया वेलकम ग्रिप्ट के उन्होंने बॉटल रखी हुए थे कोई ड्रिंक से तो भी मैंने वापस कि मुझे वो सिर्फ फंटा दीजिए कुछ नहीं चाहिए नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ एनी ड्रिंक्स है आई यू टेकन सो वही है बच्चों में रहेगी तो बच्चे भी इतने अब कोई व्यसन से मुक्त है अब इसके बाद खाने में पूरा साकारहारी हो सके तो शाम को फ्रूट्स लाइफ खाना होना चाहिए और सूर्यास्त से पहले या के आसपास आपको खाने में पाचन के लिए भी वक्त मिल जाएगा एक कहावत थी कि एक और तक खाए वो योगी दो और तक खाए वो भोगी और तीन और तक भी खाए खाना खाए तो वो रोगी होता है <laughs> इसलिए आप खाना खाए तो कम खाए गम खाए तो आपको जिंदगी में भी और तंदुरुस्ती में भी बुरा होगा कभी आप पीछे नहीं रहेंगे के आप कम खाने की कोई चिंता नहीं चाय कॉफ़ी की जगह व्यसन की जगह आप दूध लीजिए ठीक है बाकी जो खाना है शाकाहारी में भी जितने जूस और फ्रूट्स लीजिए तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा शक्ति और जूस में सब भाजी का जूस हो किसी भी जूस हो जो भी और ये सभी खाने से आपका तबीयत भी अच्छा रहेगा और कोई मुश्किल नहीं रहेगी हैवी डाइट चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का आहार आप लेते हैं सात्विक आहार आप करते हैं और व्यसनों से बिल्कुल दूर रहते हैं तो आपने कहा कि इसका बहुत फ़ायदा होता है कि ट्रैवलिंग करने में या कहीं भी आप आना जाना करते हैं अगर व्यसनों से मुक्त है तो आपका जो है आ, यात्रा जो है मंगलमय होता है सबके साथ आपकी दोस्ती बनी रहती है चलिए अशोका जी एक और बात बताइए कि आप अपने लक्ष्य को आ, जो भी आपने सोचा मेजिशन बनना है म्यूजिकसन बनना है वो आप बन गए लेकिन अभी अभी क्या लक्ष्य है आपका अभी दोनों है बेटा सन निमेश ठक्कर ही इज परफॉर्मिंग मैजिक शो इन ऑस्ट्रेलिया और मेलबॉर्न एंड टीचिंग ऑर्सो एंड डॉक्टर एंड सन इन लॉ उन म्यूजिकल ग्रुप का संभाला है और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी चलाते हैं और सूंदरकान करवाते हैं मैं जो मित्र कुमार है वो uh, अभी तक मैं मैकबर्न में, में uh, सवा सौ से ज़्यादा सूंदरकान हो चुके और हनुमान जयंती के वक्त पूरा ज़्यादा दो का ग्रुप टाउन हॉल में म्यूजिकल ग्रुप के साथ शुद्यकान होता है और उसमें प्रसाद महाप्रसाद फ्री ऑफ चार्ज का इतना उनका सपोर्टिंग सबको मिल जाता है तो ये भी कला संगीत उनकी आराधना उनको बहुत काम आती है और भक्ति की आराधना के साथ वो भी आगे बढ़ते हैं और हम भी संगीत और जादूकला के साथ और साहित्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं साहित्य पर मेरा दूसरा शौक था मैंने ऐसे तो एम जी साइंस करने के बाद लाइन चेंज किया नो डाउट फिर संस्कृत के साथ मैंने किया एम किया और साथ साथ सर्व के साथ में ये प्रोग्राम दे रहे कंपनी भी मुझे जी एस करती थी स्पेशल रू देकर मेरे प्रोग्राम कई बार रखा है उन्होंने तो अगर आपके पास कुछ हुनर है कुछ नॉलेज है तो आप कहीं भी सपोर्ट पा सकते हैं आप हमेशा कुछ न कुछ कला सीखें कुछ साहित्य ज्ञान पाए और आगे बढ़े यही शुभकामनाएं हमारी है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे सभी लिसनर्स को हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक मैसेज जरूर दें दोस्तों भाई और बहने ओम शांति का ये संदेश ज्ञान और योग का संदेश मैं भी योग आयोग में मैंने भी किया है और इनकी जो शांति मन की शांति जो मिलेगी वो अन्य है अब हमेशा ज्ञान और योग का ओम शांति के साथ जरूर हलो टीक यही हमारी शुभकामना है अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया कि ओम शांति का जो महामंत्र है उसको अपने जीवन में अपनाएं और सदा खुश रहें ऐसा आपने कहा तो चलिए दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज अशोकाज रॉय ने दिया है और जब भी उन्होंने आपको नंबर भी बताया है तो जब भी आपको लगे कि आपको कुछ आ, अपने किसी भी सोसाइटी में या अपने कंपनी में या अपने घर में इस तरह का मैजिशन शो रखना है म्यूजिकल शो रखना है तो इन्हें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं ये बिल्कुल तैयार रहते हैं आपके इनविटेशन के लिए वेट करते हैं हमेशा एक बार फिर से नंबर बता रहा हूँ मैं अहमदाबाद हूं पार्डी अहमदाबाद मेरा एड्रेस है थर्टी टू नगर नियर रंग सागर फैट कॉलेज रोड मेरा फिर से रेसरेंस नंबर है जीरो सेवन नाइन टू डबल फिर एक बार जीरो सेवन नाइन टू डबल सिक्स थ्री फाइव एट वन फोर मेरा रेसिडेंस नंबर है मोबाइल नंबर है नाइन फोर टू डबल नाइन वन फोर फाइव फोर ज़ीरो अगेन नाइन फोर टू डबल नाइन वन फोर फाइव फोर ज़ीरो मेरा मोबाइल नंबर है और वन मोर व्हाट्सएप नंबर भी एक दे दूँ आपको अगर कभी आपको मैसेज देना है कुछ भी तो नाइन नाइन फोर जीरो एट ए मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको भी मैसेज भेजना हो शुभ भेजना हो तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा वेलकम हमारी शुभकामना आपके साथ है चलिए फिर से एक बार अशोक आरोय ने आपको नंबर बताया है व्हाट्सएप नंबर बताया है रेसिडेंशियल नंबर बताया है और सब पूरी तरह से उन्होंने आपको बता दिया है आप जब भी चाहे तो इनका उपयोग कर सकते हैं इनको बुला सकते हैं चलिए आप सदा मस्त रहें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबान नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो